इसमें प्रथम मंत्र में जिज्ञासु का प्रश्न रहा के नैशित पतती प्रेषित मन द्वितीय मंत्र में आचार्य का उत्तर रहा श्रोत्रस्य श्रोत्रम स्त्रोत्र मनसो मनो यत, इस प्रकार के उत्तर रहा आगे अर्थात तो अभी जिज्ञासु का ज्ञान हुआ कि जो स्रोत्र का स्रोत्र है उसको जान करके हम ये संसार बंधन से मुक्त हो जाएंगे अभी जानने का आग्रह है कैसा जानेंगे हमारे पास जो साधन है उसी के द्वारा जानेंगे साधन क्या है इंद्रिय इत्यादि इंद्रिय मन यही सब साधन है उसके द्वारा जानेंगे अभी इसके बारे में स्पष्टता देते हैं आगे मंत्र न तत्र त्र चक्षुर्गछति नग्गछति नो मनो न विदो न बीजानीमो यथेतदनुशिष्यादन दथो विदि शुश्रुमा पूर्व यन चक्षिरे न तत्र तुर्गछति तमी तस् चक्षुर् गति गच्छति अर्थ चक्षुष उसको विषय नहीं करता उसका प्रकाश नहीं कर देता है प्रकाश कर देने का अर्थ है चक्षु घट को प्रकाश कर देता है इसका अर्थ है कि चक्षु में सामर्थ्य है घट विषय का ज्ञान उत्पन्न प्रमा उत्पन्न करवा देने का इंद्रियों का विषय प्रकाशन सामर्थ्य अर्थात तद विषय का ज्ञान उत्पन्न करवाना यही इंद्रियों का सामर्थ्य अगर इसी प्रकार के चक्षुर इंद्रिय भी तत् तस्मिन विषय पूर्व मंत्र में जिसको कहा गया जान करके संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा वो ब्रह्म तत्र शब्द का अर्थ है तस्मिन ब्रह्मणी अर्थात ब्रह्म को विषय बनाने के लिए चक्षु का सामर्थ्य नहीं है चक्षुर न गच्छति विषय नहीं बनाता है चक्षुर कहकर के चक्षु कर्मेन्द्रिय है ज्ञानेन्द्रिय है? है ये उपलक्षण है अर्थात कोई भी ज्ञानेन्द्रिय उसको विषय नहीं कर पाएंगे आगे कहते हैं न वाघ गछति वाघ ये कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय भी उपलक्षण है कोई भी कर्मेन्द्रिय उसको विषय नहीं करेगा नो मनो मनो भी उसका विषय नहीं करेगा मनो उसको विषय नहीं करेगा अर्थात अशुद्ध विक्षिप्त मनो उसको विषय नहीं करेगा और मनो उसको विषय नहीं करेगा अर्थात भिन्नत्व में भी विषय नहीं करेगा मनो शुद्ध हो जाने पर भी जैसे अभी घट को जानता है कहेंगे चक्षु के द्वारा घट का ग्रहण हुआ मन में तदाकार वृद्धि हुआ इस समय में किन्तु ज्ञान होता है कि यह घट मेहर से भिन्न है किंतु अभी ब्रह्म को जब भी शुद्ध मन जानेगा इस प्रकार मेरे से भिन्न है विषयत्वेन इस प्रकार के नहीं जानेगा अहम इस प्रकार के ही ज्ञान करेगा तब तो भी चक्षुर और बाघ ये सब इंद्रिय तो सर्वदा विषयत्वेन भिन्न पदार्थ को ग्रहण करते हैं इसी प्रवाह में भी कहा जाता है कि मन इसको जब शुद्ध हो जाएगा ग्रहण करेगा किन्तु भिन्नत्व नहीं अभिन्नत्व ग्रहण करेगा तो उसी प्रवाह में कह देते हैं नो मनो मनो भी उसको विषय तैनो ग्रहण नहीं कर पाएगा तभी तो विषय तैनो ग्रहण नहीं होगा तो इसलिए आगे कहते हैं मंत्र मंत्री न तो इसलिए हमको पता नहीं होता विषय तुन इसका ज्ञान तो हो नहीं पाएगा न विद्मा विद्मा अर्थात न जानी विषय त्वे इसको कैसे जाना जाएगा ये हमको पता नहीं है कहते हैं नीजानी म यथा यथात अनुशिष्यार्थात किस गुण धर्म विशेषण से विशिष्ट करके इसको कहा जाएगा ये हमको पता नहीं है ये निर्विशेष है इसलिए किसी भी विशेष के साथ किसी भी विशेष को विशेषण बना करके ब्रह्म को कहा जा सकता है ऐसे नहीं है न यथा यथाएत अनुशिष्याद यथा अर्थात ये न प्रकारण अर्थात कोई प्रकार विशिष्ट करके इसको कहा जा सकता है न बिजानी मो हमको ऐसे पता नहीं है अच्छा यथा का अर्थ ये न प्रकार है न कोई प्रकार आ जाएगा तो वो शुद्ध रहेगा ना विशिष्ट होगा विशिष्ट हो, हो जाएगा क्योंकि प्रकार शब्द का अर्थ विशेषण तो ये न प्रकार है न अर्थात तो ये न विशेषण है न कोई विशेषण से विशिष्ट करके ये ब्रह्म को कहा जा सकता है ऐसा नहीं केवल इतना ही है गुरु कहेंगे तुम और शिष्य को ज्ञान हो जाएगा और हम इतने निर्विशेष अहम यथा ये तद तो अनुशिष्याद जैसे इसका उपदेश किया जाएगा कोई विशेष विशिष्ट करके ऐसा हमें पता नहीं है क्यों कहते हैं अन्य देव तद अर्थात सारे विशेष विशेष विशिष्ट से यह भिन्न है अर्थात यह निर्विशेष है इसी को और स्पष्ट कर देते हैं विदिताद अन्य देवो तद अथवा विदिताद अधि तो अन्य देव विदिताद विदित से ये अन्य है विदित जिस पदार्थ को हम जानते हैं तो जिस पदार्थ को जानते हैं उससे ये भिन्न है कहेंगे जिस पदार्थ को जानते हैं जो विदित है उससे जो भिन्न होगा जो कहेंगे जो अश्व है और जो अश्व नहीं होगा उसको क्या कहेंगे अनश्व इसी प्रकार के आपने कह दी ये ब्रह्म जो है वो विदिता नहीं है जो विदिता तो नहीं होगा वो क्या होगा तो इसलिए आगे कहते हैं कि अविदिता अधि अधि अर्थात ऊपरी ऊपरी अर्थात भिन्न जो जिसका ऊपर में होगा वो उसे भिन्न होगा तो अभी अविदिता भी नहीं है ये आत्मतत्व तो तो इस प्रकार की चीज है विदिता भी नहीं है अविदिता भी नहीं है, है। अर्थात कहते हैं हम उसको जानते हैं कहते नहीं जानते तो नहीं जानते कहते तो नहीं जानते ये भी बात नहीं है तो थोड़ा और विचार कर लेने के लिए हम लोग से अभी कौन हाथ उठा के कहेगा कि मैं अपने आप को नहीं जानता हूँ अर्थात तो मैं नहीं जानता हूँ मैं हूँ बोल करके कोई कह पाएगा हाथ उठा के को मेरे को पता नहीं चलता मैं हूँ नहीं हूँ कोई नहीं कह पाएगा सब कहे मैं तो हूँ इसलिए अभी तो नहीं है हम जानते हैं हम है बोल करके शास्त्र जैसा कहता है हम असंग है कूटस्थ है तो इस प्रकार के हम नहीं जानते हैं हमको तो लगता है हम ये शरीर वाला है मन वाला है बुद्धि वाला है इस प्रकार लगता है तो ये जो विशिष्ट करके हम जान लिए इसलिए कहते हैं कि ये विदि तो नहीं हुआ है अविधि तो नहीं है हम जानते हैं किंतु विदि तो भी नहीं है और दृष्टान्त तो देने के लिए जब हमको सर्प रज्जु में सर्प दिखता है तो हम कहेंगे कि हमको रज्जू बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है वहाँ रज्जू रज्जू को हमको थोड़ा ज्ञान आ रहा है ना बिल्कुल नहीं आ रहा है आ रहा है तो इसलिए इसको कहते हैं सामान्य अंश में तो ज्ञान हो रहा है रज्जू में अगर मान लीजिए कि दस गुना है हमको वहाँ पांच गुना तो दिख रहा है ऐसा लंबा है ऐसा सीधा पड़ा है अथवा उसका अंत भाग में थोड़ा कम हो गया है पुछ जैसा लगता है इस प्रकार कुछ गुणों तो दिखते हैं इसको कहते हैं सामान्य इसी प्रकार की हमको सबको अभी मैं इस प्रकार तो ज्ञान होता है सामान्य अंश का ज्ञान तो होता है किंतु ये विशेष अंश का ज्ञान नहीं होता है ये सामान्य अंश सचिद मैं हूँ मैं जानता हूँ ये विशेष अंश का ज्ञान नहीं होता है विशेष अंश है हम अपरिचिन्न है कूटस्थ है ये ज्ञान नहीं होने से हमारा आनंद अंश भान नहीं हो रहा है तो हम जानते हैं हम है बोल करके किंतु हम ठीक नहीं जानते है। इसलिए हैं इसलिए कहते हैं अविधि तो नहीं है हम जानते हैं किंतु विधि तो भी नहीं है जैसा जानना चाहिए रजुत जानना चाहिए ऐसे हम नहीं जान रहे हैं हम जान रहे हैं हम है बोल करके किंतु असंग कूटस्थ ये अपरिचिन्न इस प्रकार रूप से नहीं जान रहे हैं इसको जानने के लिए सारे उद्यम है तो हम अपरिचिन है कूटस्थ है इस प्रकार क्यों नहीं जान पा रहे हैं कहते हम कहीं ना कहीं हमारा बांध करके रखे हैं संबंध किस में कहते हैं कि या तो कोई अहम में अथवा जिसमें अहम तो कर जाते हैं अथवा ममत्व में ये सब अर्थात ये मार्ग है छोड़ने का कुछ और पाने का नहीं है वास्तविक हमको हम ओवरलोडेड हो गए हैं कुछ पाने का नहीं है हमारा बुद्धि में अगर रहेगा कि हमको कुछ प्राप्त करना है आत्म प्राप्ति ब्रह्म प्राप्ति ये तब तक हम वो अर्थात कहते न झाड़ी में सर नहीं है और हम लाठी लेकर के पीटते रहते हैं हमको कुछ पाने का नहीं है सब छोड़ देने का है प्रतिदिन हमको अगर थोड़ा विचार होगा आज हमने क्या छोड़ दिया क्या छोड़ दिया हमारा गति होगी और जब तक हम सोचते रहेंगे आज हमको क्या मिला क्या मिला ये उल्टी गति हो जाएगी अः अर्थात हम जानते तो अपने आपको सामान्य रूप से जानते हैं तो किंतु तो विशेष रूप से नहीं जानते हैं इसलिए कहते हैं विदिता से अन्य हम अपने आपको जानते हैं किंतु तो जैसा जानते हैं ऐसा वो नहीं है इसके लिए उद्यम अभी आगे अच्छा इति सुम ऐसा हमने सुना है आचार्य भी यहाँ मंत्र भी अर्थात मंत्र द्रष्टा ऋषि भी कहते हैं इति शुश्रूम पूर्वेशम ये नस्तद नस्तद्याचिरे हमको भी गुरुजी ने ऐसा कहे थे तो हम भी इसी प्रकार कह रहे हैं कहते हैं कि वास्तविक बा, है ब्रह्म ज्ञान का परंपरा ऐसे ही नहीं है हम उनसे सुने हैं और हम आपको ऐसे ही कह दें ऐसा नहीं है अर्थात यहाँ इस प्रकार कहते हैं अर्थात हम कुछ अपना मन से ऐसा नहीं कह देते हैं जो हमारा अनुभव है वो शास्त्र और आचार्य का अनुभव के साथ बराबर है ये परीक्षित है ये कहने का तात्पर्य अर्थात ऐसे ही मतलब शास्त्र में निश्चय किया गया है और ऐसे ही हमको गुरु भी बताए हैं तो हमारा जो अनुभव है वो ठीक है टीका में सर्पाद्या सर्पादी अध्यास अधिष्ठान रज्जुब स्रोत्रादि अध्यास अधिष्ठान चैतन्यम स्रोत्र से स्रोत्र लक्षितम यहाँ तक पंक्ति पहले देखेंगे अधिष्ठान रजुबत एक पद हो गया अब इसका समास देखने चलेंगे सर्पादि खाली समास का नाम कही है बहुगृह हो जाएगा आगे अध्यास के साथ ठष्ठी आगे अधिष्ठान के साथ का अध्यास का अधिष्ठान अध्यास का अधिष्ठान अभी सर्पादि अध्यास का अधिष्ठान कौन है तो रज्जु के साथ क्या हो जाएगा कर्म तो यहाँ तक तो हो गया रज्जु बत, ये बत ये सूत्र लग गया तेन तुल्यम क्रिया चेतवती सर्पादि अध्यास अधिष्ठान रज्जु जैसे स्रोत्रादि अध्यास अधिष्ठान यहाँ भी समान हो जाएगा तो रज्जु के स्थान पर कौन आ जाएगा चैतन्यम तो स्रोत्रादि अध्यास का अधिष्ठान हो गया चैतन्य क्योंकि बड़े महाराज जी जो टिप्पणी दिए थे वहाँ दिए थे कि ये व्यापार अंतिम फलावसान लिंगम जो विचार करे थे फल का अवसान फल हो गया प्रमा प्रमा का अवसान अवसान कहा गया था चित्त तो अर्थात ये सबका अधिष्ठान वो चैतन्य ही है अध्यास होता है तो उसका अधिष्ठान चैतन्य ही है वास्तविक हम जो कहते हैं कि सर्प का अध्यास रज्जु में होता है तो एक जड़ में दूसरा जड़ का अध्यास नहीं होगा वहाँ अर्थात तो रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य में ही सर्प का अध्यास होता है यहाँ अधिष्ठान चैतन्य स्रोत्रादि अध्यास का अधिष्ठान हो गया तो कहाँ कहा गया कहते हैं स्रोत्र से लक्षितम से स्रोत्र इसके द्वारा लक्षित किया गया अर्थात शक्ति वृत्ति से नहीं कहा जा सकता है लक्षणा से कहा गया वो ब्रह्म है चैतन्य साक्षी कहा गया अभी पूर्व पक्ष कहता है कि ही अगर ऐसा अपने कह दिए रजुवत अधिष्ठानत्वात् विषयत्व प्रसंग अभी इसमें एक अनुमान आ गया रज्जुवत अधिष्ठान विषयत्व ये पद यहाँ हो गया देखिए अभी इसमें दृष्टांत तो किसको दे रहे हैं रज्जुवत रज्जु हो गया दृष्टांत तो, और हेतु किसको कह रहे हैं अधिष्ठानत्वात अधिष्ठान हो जाने से क्या साध्य आ जाएगा विषयत्वम तभी विषयत्व विषयत्वम आ जाएगा क्यों कहते हैं अधिष्ठानत्वात दृष्टांत तो तो क्या है रज्जुवत अभी रज्जु के स्थान पर कौन था हमारा ऊपर पंक्ति में चैतन्यम तो पक्ष क्या हो जाएगा चैतन्यम अभी अनुमान वाक्य पक्ष्य साध्य हेतु दृष्टांत कैसा कहेंगे चैतन्यम विषय क्यूँ अधिष्ठानत्व दृष्टान्त रज ये अनुमान दे दिए यहाँ ये किसका अनुमान हुआ पूर्व पक्ष वो चैतन्य में क्या सिद्ध करना चाहता है विषयत्व और मंत्र में पूरा कह दिया गया न तत्र चक्षुर गति न बाघ गछती न मनो मनो सब कह दिया गया अभी पूर्व पक्ष उसका विरोध कर रहा है तो ये अनुमान हो गया इति शंका निवर्त ये शंका पूर्व पक्ष का हुआ अभी उसका निवर्तन सिद्धांति करेगा भाष्य में यस्मात् स्त्रोत्रदेर अभी स्रोत्राद्यात्म ब्रह्म अतो न त्र तस् ब्रह्मणि चक्षुर्गछति क्योंकि श्रोत्रादेर श्रोत्रादि स्रोत्र का भी स्रोत्र ये जो प्रथमांत स्त्रोत्र हुआ उसका अर्थ कहते हैं आत्मभूत उसका स्वरूप कौन है कहते हैं ब्रह्मा इसलिए अतो न तत्र तत्र का अर्थ तस्मिन ब्रह्मणि जो मंत्र में दिया गया तत्र उसका अर्थ कहते हैं तस्मिन ब्रह्मणि न चक्षुर्गति चक्षु उसमें नहीं जाता है अर्थात चक्षु उसका विषय नहीं बनाता है अर्थात चक्षु तद विषय का ज्ञान नहीं करवा पाएगा हेतु देते हैं स्वात्मनि गमन असंभव कहेंगे तो रामो रामम गा ना ऐसा नहीं होगा तो ग्रामो ग्रामम ग ऐसा हो जाएगा वो दोनों ही नहीं होगा स्वात्मनी स्वयं स्वयं मतलब स्वयं में गति नहीं होगा अपने को प्राप्त करने के लिए गति ये नहीं होगा आगे टीका में अध्यस्त ही सिद्धांत ये बात कह दिया स्वात्मनि गमन असंभव एक संग्रह वाक्य जैसा हो गया मतलब बहुत क्या कहते ना भावगर्भित तो ये वाक्य हो गया इसका अर्थ भी टीकाकार कह रहे हैं स्वात्मनिगमन असंभवात इसका अर्थ अध्यस्तस्य ही अधिष्ठानमेव एवं स्वरूपम अच्छा हाँ ये पंक्ति देख करके टिप्पणी भी यहाँ बड़े महाराज जी दो तीन दोनों टिप्पणी देखेंगे अध्यस्थ से ही अधिष्ठान स्वरूपम अध्यस्त का स्वरूप हो गया अधिष्ठान जैसे अध्यस्त हो गया सर्प सर्प का स्वरूप वास्तविक वहाँ है क्या विद्यमान रज्जु तो इसलिए अध्यस्त का स्वरूप हो गया अधिष्ठान तो है क्यों आद्य मध्यसु तद त आदि जो अध्यस्त है अध्यस्त का आदि अध्यस्थ का मध्य और अध्यस्थ का अंत ये तीनों काल में वो रहेगा अर्थात सर्प दिखने से पहले वहाँ वास्तविक क्या था और जिस समय में सर्प दिख रहा है और जब सर्प का मतलब निराकरण हो जाएगा तो भी रज्जु रहेगा कहते हैं आदि अंत मध्यसु तद अव्यभिचारात तद कहने से रज्जु यहाँ अधिष्ठान अधिष्ठान का व्यभिचार नहीं हो, होता है अच्छा स्वरूप विषयताच न पदार्थ धर्म अच्छा इसके पहले दो नंबर टिप्पणी देखेंगे पूर्व पक्ष अनुमान दे दिया था पूर्व पक्षीय अनुमान क्या था, दिश्चे। दिश्चे। दिश्चे। था। चैतन्यम नपुंसक लिंग और आगे क्या कहेंगे वहां क्या कहेंगे आगे ना न विषयत्व तो, तो साध्य हो गया जब हम पर्वत तो बनी नहीं कहेंगे पर्वत तो बनिमान कहेंगे चैतन्य विषय वो तो पुंगलिंग होगा क्यों कहते हैं विषय में धातु क्या हो गया सिंह सिंह बंधन है तो ई कारण तो धातु है ई कारण तो धातु होने से उसे क्या प्रत्यय हो जाएगा ए रच अच प्रत्यय हो जाएगा और घोय जबंता पुंगसी वो शब्द ही पुंगलिंग में चलेगा तो कहें अभी चैतन्य को आप कह रहे हैं कहते हैं कि होने से क्या होगा ये शब्द ही तो कुलिंग है इसलिए चैतन्यं विषयः आपको कहना पड़ेगा चैतन्यं विषयः अच्छा ये पूर्व पक्ष का अनुमान हो गया था अभी सिद्धांति प्रतिपक्ष अनुमान देगा जिसको हम सत्प्रतिपक्ष कहते हैं तो सत प्रतिपक्ष अनुमान में क्या विशेषता है क्या करेगा आगे ये अनुमान सिद्ध करेगा अन्य हेतु द्वारा अन हेतुर हेतुअर विद्यते विद्यते पूर्व अनुमान में जो साध्य था उसका अभाव को प्रतिपादन करेगा दूसरा हेतु आकर के अर्थात ये भी अनुमान ही है पूर्व अनुमान में साध्य क्या था विषय षयत्व ये पूर्व पक्ष का साध्य था अभी उसका अभाव क्या हो जाएगा तुम इसको अभी सिद्धांती प्रमाण करेगा वही हेतु देगा अन्य हेतु देगा अभी इसको दिखाते हैं टिप्पणी में देखिए प्रतिपक्षी अनुमानम सूचयन ये अनुमान कौन दे रहा है प्रतिपक्षी अनुमान सिद्धांती देगा तो सूचयन आह अध्यस्त इत्यादि ब्रह्म न श्रोत्रादि विषय हाँ अच्छा वो पूर्ण विराम क्यूंकि इत्यादि प्रतीक लिया गया और हम लोग मतलब ये ल, बड़े महाराज जी का ऐसा टिप्पणी इत्यादि में प्रतीक के आगे सर्वदा हाईफेन लेते हैं ये एक प्रिंसिपल बना रहे हैं ताकि जहाँ कहीं लग उसको थोड़ा सुधार कर लेंगे अर्थात ये विषय प्रतिपादन में इसमें भेद नहीं है किंतु तो एक प्रकार की समानता लाने के लिए हम कहते इत्यादि प्रतीक लिया गया तो आगे अनुमान देता है सिद्धांति ब्रह्म न श्रोत्रादि विषयस विषय तत्स्वरूपत्वात तदवत ये अनुमान हो गया सिद्धांति का तो अनुमान में साध्य था विषय तो इसलिए विषयत्व तो यह हो जाएगा न विषयत्व यहाँ पक्ष किसको दे रहे हैं ब्रह्मा सिद्धांत किसको पक्ष दिया पूर्व पक्ष किसको पक्ष दिया था तो ये दोनों अनुमान में पक्ष अलग होना चाहिए ना एक ही होना चाहिए नहीं तो कहेंगे पर्वतो बन्नीमान धूमांत ह्रदो बन्नी अभावान ये हो जाएगा सत अनुमान ये नहीं होगा समान पक्ष होना चाहिए जहां आप सिद्ध करना चाहते है वही आकर के कहेगा कि वो बात नहीं उसका विरोध है तभी तो इसको सत प्रतिपक्ष कहा जाएगा चलो अनुमान अभी थोड़ा संस्कार नहीं हुआ तो इसलिए थोड़ा जोर लगा करके उसको भी थोड़ा बना लेना है तो वास्तविक इसमें रस आएगा मजा आएगा और इसमें जब रस आएगा मजा आएगा फिर वो बाहर में और चित्त जाएगा नहीं कहेगा नहीं नहीं चलो इसी में ही लगे रहेंगे थोड़ा संस्कार बना लेना है बहुत अधिक आवश्यक नहीं तो चलेगा कम से कम अनुमान का थोड़ा संस्कार हो जाए साध्य क्या है पक्ष क्या है हेतु क्या है क्या कहना चाहते हैं कैसे विरोध होता है थोड़ा बहुत हो जाना चाहिए संस्कार अभी ब्रह्म न स्रोत्रादि विषय तत्स्वरूपत्वात अभी श्रोत्रादि का विषय नहीं है क्यों कहते हैं तत्स्वरूपत्वात ये तत्पद से किसको लेंगे ब्रह्म श्रोत्रादि का विषय नहीं है क्योंकि उसका स्वरूप है ब्रह्म श्रोत्रादि का विषय नहीं बनेगा क्यों कहते उसका स्वरूप है स्रोत्रादि का स्वरूप है कौन है ब्रह्म इसलिए कहते हैं तत्स्वरूपत्व फिर तत्पद से किसको लेंगे स्रोत का स्वरूपत्व ये हो गया अभी हम हेतु अभी हमारा स्पष्ट हो गया आगे कहते हैं कि तो अभी ये तद पद से कौन कौन लिया जा सकते हैं अभी हमको दो विशेष्य प्राप्त हुए हैं कौन कौन है यहाँ ले सकते हैं तदवत तद्वत कहने से वही वाक्य में ही है अन्यत्र खोजना नहीं पड़ेगा स्रोत्रादिपत कह सकते हैं ब्रह्मवत कह सकते हैं किंतु ब्रह्मवत नहीं कह पाएंगे क्योंकि ब्रह्म हमारा पक्ष है पक्ष को दृष्टांत बना देंगे नहीं बना पाएंगे और दूसरा बच गया स्रोत्र कहेंगे स्रोत्रादिपत तो अभी हमारा अनुमान क्या हो जाएगा ब्रह्म न स्त्रोत्र आदि आगे तत् से पूरा वो शब्द बोल करके स्वरूपत् कैसे स्रोत्रादिपत ये हमारा अनुमान हो गया अभी दृष्टांत तो हो गया स्रोत्रादि उसमें स्रोतरादि स्वरूपत्व रहेगा रहेगा और न स्त्रोत्रादि विषयत्व स्त्रोत्र स्त्रोत्र को विषय कर लेगा नहीं करेगा तो अभी दृष्टांत तो जो था स्रोत्रादि उसमें स्रोतरादि स्वरूपत्व भी रहा और स्रोत्रादि विषयत्व अभाव हमारा साध्य ये भी तरहने तो से अभी व्याप्ति कैसे कहेंगे अत तो यमरा साध्य हुआ अभी हम एक विशेष जागा में ग्रहण कर लिए व्याप्ति को अभी जाएंगे अन्यत्र लगाने के लिए नहीं तो कहेंगे कि पर्वतों बिमान धूमत यत्र यत्र धूमस तत्र बनी यथा महानसम तो कहेंगे यत्र महानस धूमस तत्र महानसम बन्ही ऐसा अभी हमको व्याप्ति ग्रहण हो गया और हम पर्वत में चलेंगे कहेंगे यत्र महानस धूमह तत्र महानस बन्ही और पर्वत सामने में है फिर आपका घट जाएगा कहेंगे या नहीं है तो हम सामान्य को ग्रहण करके चलेंगे अभी यहाँ ऐसे हो गया कि यत्र स्रोत्रादि स्वरूपत्व तत्र स्रोत्रादि विषयत्वअ अभी हमको स्रोत्र पदों को हटा देना पड़ेगा सामान्य को चलेंगे तो हम तत् जोड़ लेंगे फिर तो हम विशेष स्पष्ट करने के लिए के जगह में स्रोत्र ले लिए अभी फिर लेंगे अर्थात यत्र तत्स्वरूपत्व तत्स्वरूपत्व तस् स्वरूपत्व तो मतलब अभी सामान्यतः लेंगे यत्र तत्स्वरूपत्व तत्र तत्वत्व नत्स्वरूपत्व तस् आप स्व भी लेख सकते हैं कुछ भी लीजिए सामान्य लेना है जहाँ जिसका स्वरूपत्व रहेगा वो उसका विषय नहीं बनेगा ये अभी व्याप्ति हो गया अभी चलेंगे ये पक्ष में ब्रह्म में तो ये ब्रह्म जो होगा वो स्रोत्रादि का स्वरूप होगा होने से वो स्रोतरादि का विषय नहीं बनेगा ये अच्छा ये अनुमान ये सिद्धांत दिया अत्र अनुकूल तर्क माह अच्छा ठीक है और थोड़ा विचार कर लेंगे अनुकूल तर्क कहते हैं व्यक्ति व्याप्ति का भंग करने के लिए अनुकूल तर्क जरूरत होता है अनुकूल तर्क जैसे आप कहते हैं पर्वत वहींमान धूमात तो यत्र यत्र धूमस तत्र बनी यथा महानसम पूर्व पक्ष कहेगा कि जहां धूम होगा वहां बनी क्यों होगा आप कहेंगे यथा महानसम वो कहेगा ऐसा होने का कोई जरूरत नहीं है वो आप एक जगह देख लिए अर्थात पूर्व पक्ष कहेगा धूमो अस्तु बन्ही मास्तु बन्ही न हो तो इसको कहते हैं कि वेभिचार दिखाया हम कह रहे थे यत्र धूमस तत्र बनी वो किंतु व्यभिचार दिखा दिया कहते हैं धूमो हो बन्ही न हो हमको कहना पड़ेगा यदि बन्ही न सत तरी धूमो न सत अगर बन्ही नहीं होगा तो धूमो भी नहीं होगा इसको कहते हैं अनुकूल तर्क ये तर्क है ये स्वयं प्रमाण नहीं है किंतु अनुमान प्रमाण का ये सहकारी उसका पोषक अभी इसी प्रकार की पूर्वपक्ष कह देगा श्रोत्रादि स्वरूपत्व हो किंतु श्रोतरादि विषयत्व का जो अभाव कह रहे हैं वो न हो अर्थात स्रोत्रादि का स्वरूप हो और स्रोत्रादि का विषय विषय हो क्योंकि आपका साध्य है स्रोत्रादि विषय तो अभाव अभी कहेंगे उसका भी विपरीत तो हो जाना अर्थात तो स्रोत्र का स्वरूप भी हो और स्रोत्र का विषय भी बने इस प्रकार की पूर्वपक्ष कहेगा तो अभी सिद्धांति अनुकूलोत्तर को देता है स्वरूप विषय तत्व अर्थात तो अगर स्वरूप को विषय कर देगा तब स्रोत्रादि न पदार्थता एवं भजियेत जो जिसका स्वरूप को विषय कर लेगा वो पदार्थ ही नहीं रहेगा अर्थात तो वो कोई पद का अर्थ ही नहीं बनेगा जो पद का अर्थ बनेगा वो कभी अपना स्वरूप को विषय नहीं करेगा कहीं पद का अर्थ क्या बनेगा तो ही कहेंगे जगत का सब कुछ पद अर्थ बन जाएगा पदार्थ सब कुछ खाली द्रव्य पदार्थ नहीं है द्रव्य गुण कर्म सामान्य जितने भी आप जो भी मन से सोच पाएंगे वो सब पदार्थ है तो पदार्थ का धर्म हो गया कि स्वयं को विषय नहीं कर पाएगा इसलिए हम उद्यम करते हैं आत्म प्राप्ति आत्म ज्ञान अपने आप को जान लेंगे कभी नहीं होगा ये शास्त्र कहता है तो कभी नहीं जान पाएंगे श्रोतरादि नाम पदार्थता इसे अर्थात तो विपरीत तो नहीं समझ लेना ना भिन्न तो कभी नहीं जान पाएंगे हम है बस इतना ही ज्ञान ये तो अभी भी हो रहा है इसको और थोड़ा निश्चय कर लेना है यह हो गया कि स्वरूप को विषय करेगा तो उसमें पदार्थता ही नहीं रहेगा अर्थात जो पदार्थ होगा वो स्वरूप को विषय नहीं करेगा ये अभी सिद्धांति कह रहे हैं आगे देखिए टीका में तृतीय पंक्ति में स्वरूप विषयता च न पदार्थ धर्म जो टिप्पणी कहते हैं वो टीका का पंक्ति है पदार्थ का धर्म स्वरूप विषयता नहीं है अर्थात जो पदार्थ होगा वो स्वरूपों को विषय नहीं करेगा तो जगत में सब कुछ पदार्थ है इसलिए कोई भी स्वरूपों को विषय नहीं करेगा विषय त तो अप्रयोजको अयम हेतु पूर्व पक्ष जो हेतु दिया था सिद्धांत कहता है कि अप्रयोजको अयम हेतु अयम हेतु अर्थात अपना हेतु ना पूर्व पक्ष का हेतु को कह रहा है पूर्व पक्ष का हेतु पूर्व पक्ष का हेतु क्या था अधिष्ठानत्व तो सिद्धांत कहते जो अधिष्ठान रूप का हेतु है ये अप्रयोजक अप्रयोजक अर्थात तो साध्य का सिद्धि नहीं।, नहीं करेगा पूर्व पक्ष क्या कह रहा था व्याप्ति यत्र अधिष्ठानत्म विषयत्व अभी सिद्धांत कह रहे कि आपका हेतु अप्रयोजक अर्थात साध्य का सिद्धि नहीं करेगा अर्थात तो होने पर भी विषयत्व तो नहीं रहेगा ये हो सकता है अप्रयोजको अयम हेतु इत्य हेतु अप्रयोजक जो लो तर्क संग्रह का संस्कार इतना आया नहीं सुनते सुनते भी तर्क संग्रह मतलब ये सब संस्कार हो जाता है तैसे तो तर्क संग्रह पढ़ लिया तो हमने फिर मारे श्री को बोला कि हम अब चित सुसुखी में बैठेगा महाराज श्री बोले कि ठीक है बैठो महाराज श्री को हमारा सामर्थ्य पता है ये पढ़ नहीं पाएगा तो महाराज जी बोले कम से कम सात दिन बैठना और हम तीन दिन के बाद छोड़ दिया महाराज जी बोले कम से कम सात दिन बैठना तो हम सोचा कि हमने तर्क संग्रह भी पढ़ा तो फिर भी हमको ये इतना कठिन लगता है हमने दूसरे महात्मा को पूछा कि आपको कैसा ये समझ में आता है आप तो तर्क संग्रह भी ठीक से नहीं पढ़े हैं तो बोला कि समझे हम दो अनुमान सुना है तो अगर आप 200 अनुमान सुन लेंगे क्योंकि के इत्यादि ग्रंथ में एक एक अनुमान आएगा जो कि तीन पंक्ति होगा उसका साध्य तो दो पंक्ति हो जाएगा और बाकी ये सब तीन चार पंक्ति एक अनुमान हो जाएगा तो वो बोला कि हम 200 सौ अनुमान सुने हैं आ तो हमको अनुमान देखने से लगता है तो अर्थात वो सब इतना आवश्यक नहीं होने पर भी काम चल सकता है इसलिए लगे रहने से धीरे धीरे हो जाता है तभी तो अभी यहाँ कहा गया तत्व तो अप्रयोजको अयम हेतु तो हेतु जो पूर्व पक्ष का था अधिष्ठान तो ये प्रयोजक नहीं है अर्थात तो अधिष्ठान तो रहेगा विषय तो नहीं रहेगा जो अधिष्ठान बनेगा अगर वो अज्ञात तो रहेगा जैसे रज्जु रज्जु अगर अज्ञात तो रहेगा इदम तो में भी रज्जु का ज्ञान नहीं होगा हम कहते हैं अयम सर्प हमको कुछ दिखता है न तभी तो कहते हैं वो जो कुछ दिखता है वास्तविक वो क्या शिष्ट दिखता है रज्जु शिष्ट ही दिखता है अगर आप कहेंगे कि वो विषय नहीं होगा तब तो, तो फिर मतलब अगर उसका ज्ञान नहीं होगा वो अधिष्ठान कैसे बनेगा तो अधिष्ठान का ज्ञान तो आना ही चाहिए सिद्धांत कह दिया कि अधिष्ठान होने पर भी विषय नहीं बनेगा ऐसे हो सकता है ये कैसे होगा अधिष्ठान भी बनेगा और आपको ज्ञान भी नहीं होगा ये कैसे उसको टिप्पणी कर स्पष्ट करते हैं देखिए तीन नंबर टिप्पणी अप्रयोजको अयम हेतुर ये टीकाकार कह दिए इति हेतु इति अयम हेतु ये किसका हेतु था अधिष्ठान पूर्व पक्ष का इति हेतुर अप्रयोजक इसका अर्थ अनुकूल तर्क रहित्व विषयत्व असाधक इसमें अनुकूल तर्क नहीं है अर्थात पूर्व पक्ष को अगर कहा जाएगा अधिष्ठान तो रहे विषयत्व वो कहता है कि विषयत्व रहेगा सिद्धांत कहेगा कि अधिष्ठान तो रहे विषयत्व न रहे पूर्व पक्ष के पास कोई आगे उतर नहीं है तो इसको कहते हैं कि विषयत्व का साधक नहीं हो पाएगा क्योंकि अनुकूल तर्क नहीं है विरोध दिखाने से उसका निराकरण करने के लिए अनुकूल तर्क चाहिए धूमो अस्तु बन्ही मास्तु कह देंगे तो कहेंगे कि ऐसा नहीं होगा यदि तरी अनुकुल तर्क इसी प्रकार की पूर्व पक्ष को अधिष्ठान तो हो विषय तो न हो पूर्व पक्ष के पास कोई उत्तर नहीं है उसी को कहते हैं अर्थात तो वह तो विषयत्व का साध्य का साधक नहीं बनेगा तद तो उत्तम ये कहा गया है यश अनुकुल तर्को अस्थि स एवं सियात प्रयोजक अनुकूल तर्कोस्ती स एव स ये कोई कारिका हो सकता है कि उदयनाचार्य जी का अथवा किसी नया इकाई कार्य का ही होगा जिस हेतु का अनुकूल तर्क है वही हेतु प्रयोजक बनेगा अर्थात साध्य का सिद्ध कर पाएगा तो अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि अधिष्ठानत्व तो हेतु विषयत्व को सिद्ध कर देगा उसके लिए कहते हैं नहीं अत्र ब्राह्मणों विषयत्व अभ्युपगमे अनभ्युपगमे किंचित अनिष्टम अस्थित थोड़ा और विचार करेंगे जिनको थोड़ा अनुमान कठिन पड़ता है फिर भी थोड़ा सुन लीजिए बात सामान्य है ये कोई किरणाबली वाला टीका पढ़ना की कोई जरूरत नहीं है तो कहते हैं कि सिद्धांत कह दिया यदि बन्ही न सियात तरी धूमो भी न पक्ष कहेगा ये तो आप जो सोचेंगे कहते ना ब्रह्मा जी जो बोलेंगे वो वेद है इस प्रकार आप जो बोलेंगे सब प्रमाण है ऐसा क्यों होगा आप अगर कहेंगे कि यदि बन्ही न सियात तरी धुमो पी न हम भी कहेंगे यदि व्याघ्रो न स्यात तरी हस्तियों न सत कुछ भी कुछ हम कह देंगे तो इसके लिए सिद्धांति को कहना पड़ेगा ऐसा नहीं है यदि बन्ही न सया तरी धुमो पी तो हम इसलिए कहते देंगे क्योंकि बन्ही धूमो का कारण है कारण नहीं होने से कार्य नहीं हो पाएगा तो हम इस तर्क से बात कह रहे हैं खाली नहीं कि कुछ ना कुछ कह देना तो अगर कारण नहीं होने से कार्य नहीं होगा ऐसे सिद्धांति कह रहा है पूर्व पक्ष कहेगा ऐसा क्यों कारण नहीं होने से कार्य क्यों नहीं होगा तो फिर सिद्धांति आगे क्या कहेगा भोजनाधि तृप्तिर भवेत आ भोजन मत करो फिर आनंद में रहो कहते ये तो नहीं होगा अर्थात कारण के बिना कार्य नहीं हो पाएगा अगर इसको नहीं मानेंगे तो अनिष्ट होगा आपको भूखा रहना पड़ेगा इसी प्रकार की यहां अगर सिद्धांती विरोध करेगा कि अधिष्ठान तो हो किंतु विषय तो न हो सिद्धांती पूर्व पक्ष को विरोध करेगा पूर्व पक्ष के पास कुछ कहने के लिए नहीं है पूर्व पक्ष के पास कुछ होता तो वो कहेगा अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो अनिष्ट होगा अधिष्ठानत्व तो हो और विषय तो नहीं हो ऐसा अगर कहेंगे तो ये अनिष्ट हो जाएगा सिद्धांत कहता है कि हम अगर ऐसा कहेंगे तो कोई अनिष्ट होने वाला नहीं है उसी को टिप्पणी में कहते हैं ब्राह्मणों विषयत्व अनभ्युपगमे पुरोपक्ष कहता है कि अधिष्ठानत्व तो ब्रह्म में है तो विषयत्व को रहना पड़ेगा सिद्धांत कहता है कि अधिष्ठानोत्व तो रहने पर भी विषयत्व नहीं रहेगा पूर्व पक्ष कह नहीं रहेगा रहे तो अनिष्ट होगा सिद्धांत कहता है कि ब्राह्मणों विषयत्व अनभ्युपगम में नहीं मानेंगे तो नहीं वाक्य का आरंभ में दे दिया नहीं नहीं किंचित अनिष्टम अगर ब्रह्म में विषयत्व नहीं मानेंगे तो कोई हानि होने का नहीं है अब ब्रह्म में विषयत्व नहीं मानेंगे अर्थात उसका ज्ञान नहीं होगा तो सिद्धांत कहता है कि अधिष्ठान स्वयं प्रकाशत्व उपन्न अधिष्ठान स्वयं प्रकाश है उसको विषय करने का आवश्यकता नहीं है मैं हूँ इसके लिए कोई और प्रकाश की आवश्यकता बाह्य की आवश्यकता नहीं है सो प्रकाश है मैं हूँ ये जानने के लिए बाकी कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं इंद्रियों की भी आवश्यकता नहीं कुछ आवश्यक नहीं स्वयं प्रकाश तो अधिष्ठान तो नहीं होगा अधिष्ठान ज्ञात तो होगा किंतु विषयत्व ज्ञात तो होना ऐसा कोई आवश्यक नहीं है स्वयं प्रकाश है हम जान रहे हैं हम तो जैसे हम घट को जान रहे हैं, मेरे से भिन्न ऐसे जब हम अपने आप को जान रहे हैं भिन्नत्व तो नहीं जान रहे इसको कहा जाता है स्वयं प्रकाश ये संभव है यहाँ तक तो ये हेतु का विचार मतलब दोनों अनुमान हो गया सिद्धांति और पूर्व अभी तो चक्षुर न गच्छति अर्थात चक्षु उसका विषय नहीं करेगा अर्थात चक्षुजन्य ज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं बनेगा आगे भाष्य में तथा वाग न तथा न वाग गच्छति इसी प्रकार वाग भी न गच्छति तो न गच्छति का क्या अर्थ हो जाएगा अर्थात तो वाग इंद्रिय जन्य, जन्य ज्ञान ब्रह्म का नहीं हो पाएगा जितना भी व्याख्यान करे ज्ञान नहीं हो पाएगा कहें वाघ उसका ज्ञान नहीं करवा पाएगा चा ही शब्द उच्चार्य मणो अभिधेय प्रकाशयति यदा तदा अभिधेयम प्रति वाघ इति उच्यते गति और आप यहाँ कहते कि वाग न गचति तो पहले बाघ गछती क्या हमको पता चलना चाहिए घटक क्या पता चलना चाहिए तभी कहेंगे घटो नास्ति आ कोई कह देगा कि तो कॉबीदारम को नास्ति कोविदारम तो हम लोग सुनते सुनते थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है देखे नहीं पदार्थ तो किंतु तो सुन करके जान लिए हैं तो इसी प्रकार के जो पदार्थ कह देंगे कुछ खटापू ऐसा शब्द कह देंगे और पूछेंगे यहाँ खटापू है नहीं है अब कोई भाई तो पता नहीं है क्यों कहते हैं कि अभाव का ज्ञान होने के लिए प्रतियोगी का ज्ञान होना पड़ेगा क्योंकि अभाव का लक्षण है प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान तुम प्रतियोगि का ज्ञान के अधीन जिसका ज्ञान होगा और घटका ज्ञान नहीं है तो घटा भाव का ज्ञान नहीं हो पाएगा इसी प्रकार की यहाँ कह दिए कि न वाघ गति तो वाघ गच्छति क्या पहले ज्ञान होना चाहिए तो भी कहेंगे न वाघ गति इसके लिए भाष्यकार कह रहे हैं बाचा ही शब्दों शब्द उच्चार्य वाणी के द्वारा बाघिन्द्रियगिंद्रिय बाघिन्द्रिय के द्वारा शब्द उच्चार्य मण कर्मणिशानस कर्तरी सानस क्योंकि उच्चार्य मान उच्चारण का विषय है शब्द कर्म निशान तो वागीन्द्रिय बा, के द्वारा शब्द जब उच्चारण होगा तभी अभिधेयम प्रकाशयति अभिधेयम वाच्यम वाचकम् व वाच्य है वाचक है वाच्य जो विषय होता है तो उसको प्रकाश कर देता है शब्द यदा तदा तब कहते हैं कि अभिधेय प्रति वा गय प्रति वाग गया अर्थात तो उसको प्रकाश कर दिया का ज्ञान करवा दिया तभी ये जो ब्रह्म है तब्दर्तकर्ण से आत्मा ब्रह्म अतो न वा स... एक नंबर टिप्पणी वाचा के ऊपर है यह संशोधन है अच्छा तो ये बाकी लोग रख सकते हैं हम लोग का जो पुस्तक आगे आएगा वहा तो ये क्या ना अकर्ण दीर्घ में अवग्रह देना ये थोड़ा <laughs> <laughs> तो नहीं है किंतु अगर हम आशंका क्या हो ऐसे सीधा लिख देंगे बिना अवग्रह में आप और क्या इसमें पदच्छेद निकाल पाएंगे तो कहीं और कोई पदच्छेद निकलेगा नहीं किंतु दो खंडाकार होने से जिसको पदच्छेद करना आता नहीं वो भी निकाल लेगा <laughs> खंडाकार नहीं होगा तो दूसरा व्यक्ति जिसको पदच्छेद करना आता नहीं वो निकाल नहीं पाएगा उतना कठिन हो जाएगा तो आप लोग रख सकते हैं अच्छा ठीक है तो हम लोग भाष्य टीका भाष्य में देख रहे थे अंतिम भक्ति में शब्द और शब्द का जो निर्वर्तक निर्वर्तक निर्माता बा गचती हाँ इति हाँ बा गति इति क्योंकि भाष्य में है न बा गच्छती बा चाहे न बा गच्छती इतने को प्रतीक लेकर के इति आशंख्या कहते हैं बड़े महाराज के भाई दो ती ती होगा ना हाँ बा गति इति आसंख्या आगे भाष्य में तस् शब्द से अर्थव तो निर्वर्तक्य च कर्णस्य शब्द का निर्वर्तक निर्वर्तक संपादक निर्माता शब्द को निर्माण कौन करेगा कहेंगे वागिन्द्रिय ये दोनों का आत्मा आत्मा अर्थात स्वरूप ये क्या पदार्थ है कहेंगे ब्रह्म ही है ए, इनका स्वरूप जैसे कहते हैं घट का स्वरूप क्या है कहते मिट्टी है अर्थात मिट्टी से बना है इसी प्रकार के जो शब्द है वागिन्द्रिय है ये सब का स्वरूप ये किस पदार्थ से बने हैं कहते ब्रह्म से ही बने हैं इसलिए स्वरूप को विषय नहीं कर पाएगा दृष्टांत तो देते हैं भाष्य में यथा अग्निर्दाह प्रकाशक सन न ही आत्मनम प्रकाशयति दहति च तदत अग्नि दाहक है और अग्नि प्रकाशक भी है होता हुआ भी सन न ही आत्मान अग्नि अपने आप को प्रकाश कर देगा और आपने आपको जला देगा अग्नि नहीं कर पाएगा ना दहती तो बौद्ध लोग कहेंगे अग्नि अगर अपने आप को प्रकाश नहीं कर रहा है तो क्या आप जाकर अग्नि को, को प्रकाश कर रहे हैं तो सिद्धांत उत्तर देगा हाँ अग्नि को हमारा चक्षु प्रकाश कर रहा है तो अग्नि अग्नि को प्रकाश कर रहा है अर्थात तो अग्नि का वो ज्वलन आने के लिए हम मदद नहीं कर रहे हैं किंतु अग्नि का विद्यमानता को प्रकाश करेगा हमारा चक्षु हम अग्नि को प्रकाश नहीं कर देंगे किन्तु अग्नि का विद्यमान अर्थात तो अग्नि संबंध ज्ञान के लिए हम प्रकाश करेंगे तो फिर अग्नि को कौन प्रकाश करता है कहते अग्नि तो यहाँ सो प्रकाश है अर्थात तो अग्नि के लिए अग्नि अंतर की आवश्यकता नहीं है और दहती न दहती तद्व आगे नो मनो जैसे ये नाक कहा गया आगे नो मनो मनस अ संकल्पित्री अद्यवसायित्री च आत्मा न पुस्तक में ध के आगे छूट गया न संकल्पयती वूटे ठीक है अध्य ध के आगे य अध्य यह ठीक है अच्छा वह नहीं है अच्छा ठीक है चल तो ओहो अच्छा हाँ हाँ अध्यय वसात्री होना है अच्छा ठीक है अध्य वसात्री अच्छा ठीक है? अच्छा, है नया पुस्तक वाले भी संशोधन करना है द्वितीय पंक्ति भाष्य में संकल्पात्री ई को काट देंगे यकार यकार काट अध्यय वसात्री धातु शो अंतकर्मणी त्रिच प्रत्यु होने से होकर के उपदय हो जाएगा अध्य होगा अगर नीच करेंगे तो, तो नीच अर्थात तो ये बुद्धि दूसरों के लिए निश्चय करवा देता है ऐसा नहीं बुद्धि स्वयं ही निश्चय करती है इसलिए तो अध्यय वसात्री कट जाएगा और यहाँ तो हमारा अच्छा आगे आत्म न संकल्प्यस्यति अच्छा तस्यापि ब्रह्म आत्मा इति इति यहाँ तक हम लोग पंक्ति देखेंगे अर्थात एक समस्त पद का बीच तक देखिए पंक्ति नो मनो इसका अर्थ कहते हैं मनश्च मन जो कि अन्य संकल्पयत्री मन घटादि का संकल्प करेगा और अध्यवसात्री ये घट है नहीं है मन घट का अध्यवसाय करे अध्य मतलब निश्चय करेगा संकल्प करेगा होते हुए भी सद आत्मा न संकल्पयतीवश्यति च आत्मा का संकल्प नहीं करेगा अध्यवसाय भी नहीं करेगा अध्यवश्यति अधिअब दो तो उपसर्ग हो गए आगे धातु है स्व अंतकर्मणि कर्मणि फिर परमे तिपाने से वो तो श्यति रूप तो तिंग तो इतने ही श्यति अधि अब दोनों उपसर्ग हुआ किंतु मन स्व विषय का संकल्प और अध्यवसाय ये नहीं कर पाएगा क्यों तस्यापि ब्रह्मो आत्मा आत्मा ना संकल्पयति अध्यवस्यति है तो ये मन आत्मा का भी आत्मा का संकल्पन और नहीं कर पाएगा क्यों कहते हैं ब्रह्मो उसका भी आत्मा है स्वरूप है आगे टीका में अविषत्वर् अच्छा यहां से और विचार आरंभ होगा ठीक है ये कहना उपनिषद ये तो थोड़ा और विचार अधिक होगा ये प्रथम खंड में ही होगा पार हो जाएंगे कोई चिंता नहीं <laughs> तो फिर भी आपको विचार ग्रहण हो और अर्थात आप लोगों का बुद्धि चले तो इसलिए थोड़ा टिप्पणी इत्यादि भी देखेंगे ओम संग मित्रह मित्र संगण संग